प्रजलित अग्नि से हम कल्याण की प्रार्थना करते हैं। भाषार्थ हमें आरोग्यप्रद उषा काल प्राप्त हो, महान प्रकाश से युक्त अग्नि भी प्रकट हो, अश्नि भी हमारे पास आने के लिए तीव्र गति से जाने में समर्थ रथ में अपने घोड़े को जोतें, तेजस्वी अग्नि से हम सुख की याचना करते हैं। भाषार्थ हे सवित्र देव। तू आज हमें वरणीय श्रेष्ठ प्रकार का धनादि वितरित कर कारण कि तू श्रेष्ठ धनादिकों का दाता है मैं धन के उत्पन्न करने वाली स्तुतियों का पठन करता हूं तेजस्वी अग्नि से हम सुख की प्रार्थना करते हैं भाषात जबकि यज्ञ में देवों के लिए की जाने वाली स्तुतियां हम जानते हैं तो वही मेरी रक्षा करें सूर्य सब उशाओं को प्रकाशित करता हुआ उदय होता है प्रज्वलित अग्नि से हम सुख की याचना करते हैं भाशार्थ आज यग्य के लिए कुछ बिछाया है इच्छित फल प्राप्त के लिए सोम निचोड़ने के लिए दो पत्थर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 इंद्र के लिए हमारे यज्ञ की रक्षा करो भविष्यान को स्नेह पूर्वक स्वीकार करो बृहस्पति पोषण अश्वद्वय भग, एवं कज्जलित अग्नि से हम कल्याण की याचना करते हैं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 No. <laughs>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 मित्र अर्यमा इंद्र मरुदगण पर्वत उदक आदित्य द्यावा पृथ्वी अंतरिक्ष तथा स्वर्ग आदि को सादर से बुलाता हूं। भाषार्थ बुद्धिमान सत्य के अधिष्ठाता द्यावा एवं पृथ्वी हमारी हिंसक पाप से रक्षा करें दुष्ट बुद्धिवाले मृत्यु देवता हमारे ऊपर अधिकार न करें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 वह असाधारण रक्षा की आज याचना करते हैं भाषार्थ इंद्र यज्ञ में आकर आसन पर विराजमान हो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 देवों से रक्षा की याचना करते हैं भाषारख मैं यज्ञशील पवित्र कारक दर्शनीय तथा सुख के दाता मरुद गणों के स्तुति करता हूं धनों के दाता उनको मैत्री के लिए बुराता हूं सुख देने वाले यशस्वी अन्न के दाता उन्हें हम धारण करते हैं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 पाप रहित स्वयं जीवित रहते हुए हम उपभोग वस्तुओं से तथा उत्कृष्ट उपासना द्वारा परमेश्वर की सेवा आदि करें तथा परमेश्वर के देशी लोग सब प्रकार के पाप आदि को धारण करें हम देवों से आज श्रेष्ठ रक्षा की याचना करते हैं भाशार्थ हे hey देवों, जो तुम मानवों से पाने के योग्य हो, वे तुम हमारी इस्तुति को सुनो। हम तुमसे जिस अभिष्ट की प्रार्थना करते हैं, वह सब जयशील ज्ञान, बल तथा धनों एवं पुत्रों से युक्त यश प्रदान करो। इसलिए आज हम देवों से रक्षण की प्रार्थना करते हैं। भाषार्थ, आज हम श्रेष्ठ, व्यापक तथा परांगमु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 जो चल रहा है वह सत्यवचन मेरी सब प्रकार से रक्षा करे भाषार्थ हे सूर्य जिस समय तू वेगयुक्त घोड़ों से युक्त रथ को ज्योतनी की कामना करता है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 दुःख स्वप्न आज के दुखों को दूर कर, भाशार्थ,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 स्तुति रूप वचन सुने हम सूर्य की कृपा दृष्टि रहते उसका दर्शन करते हुए शून्य दुख भागी न रहें हम दीर्घजीवी होकर में सुखद जीवन प्राप्त कर वृद्धावस्था को प्राप्त हों